गीता तत्व चिंतन स्वधर्म की भूमिका सुख की खोज यह बात लिखी गई थी 1965 के संबंध में इन कुछ वर्षों में नींद की गोलियों नशीली दवाओं और शराब आदि की खपत 200 गुनी बढ़ गई है और यह सब किस लिए सुख पाने के लिए क्या सुख ऐसे ही मिल जाता है जहां पानी नहीं है वहां कितना भी खोजो तो क्या पानी मिल सकेगा हम सुख वहाँ खोजते हैं जहाँ वह नहीं है हम अपने से बाहर सुख की खोज करते हैं पर क्या सुख हमसे बाहर मिलेगा नहीं वह बाहर नहीं है इंद्रियों में नहीं है विषय भोगों में नहीं है वह अपने भीतर है अपनी आत्मा में है और इस आत्मा का सुख ही इंद्रियों के माध्यम से विषयों के माध्यम से प्रकट होता है हम भूल से सोचते हैं कि सुख इंद्रियों और उनके विषय भोगों में है जैसे कस्तूरी मृग सुगंधि की खोज में वन वन भटकता फिरता है वैसे ही हम भी सुख को पाने के लिए सतत भटक रहे हैं सुगंधि तो मृग की नाभि से निकल रही है इसी प्रकार सुख आत्मा से निकलता है पर हम अज्ञान से उसे अन्यत्र ढूंढते फिरते हैं धर्म वह है जो इस सत्य का हमें ज्ञान कराता है ऐसा धर्म यदि अर्थ और काम की वृत्तियों पर अंकुश का काम करे तो इन वृत्तियों का विष सुखता है और उनकी लाभकारी शक्ति प्रकट होती है अर्थ और काम की इन वृत्तियों में विष और अमृत दोनों हैं धर्म उनके विष को पीकर अमृत को समाज के कल्याण के लिए उपलब्ध करता है इसी को हिंदू शास्त्रों ने अभ्युदय कहकर पुकारा है जिसका अर्थ होता है लौकिक कल्याण अर्थ और काम जब धर्म द्वारा अनुशासित होते हैं तो उससे अभ्युदय प्रकट होता है अभ्युदय तथा निश्रेयस हमें यह गलत न हो कि अर्थ और काम को अभ्यलय कहते हैं हमने लौकिक कल्याण इसमें माना है कि अर्थ और काम की उद्दाम और उश्रृंखल धाराएँ धर्म के द्वारा बांध दी जाए और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे इंद्रियों की हमारी दास्ता खत्म होने लगती है मन जो पहले इतनी उठापटक किया करता था अब शनि शनि शांत होने लगता है मन और इंद्रियों पर हमारा प्रभुत्व बढ़ने लगता है अब तक हम मन और इंद्रियों द्वारा बांध लिए गए थे पर अब हम उनके बंधन से मुक्त होने लगते हैं यही चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का प्रागट्य है मोक्ष का तात्पर्य है मुक्ति, बंधन से मुक्ति मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्ति यही लक्ष्य है जिसे हिंदू शास्त्रों ने निश्रेयस कहकर पुकारा अभ्युदय ही निश्रेयस का सोपान है मन और इंद्रियों का बंधन क्षीण होने पर हमें सुख का स्रोत अपने आप में प्राप्त होने लगता है पहले हम सुख के लिए इधर उधर भटकते थे अब अनुभव होता है कि सुख अपने भीतर ही है यह भटकाव केवल मन और इंद्रियों के चंचल होने के कारण था जो अब खत्म हो जाता है यह मोक्ष की स्थिति ही जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थिति आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति निजानंद की उपलब्धि आदि शब्द उसी स्थिति को सूचित करते हैं तो हमने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हमने स्वीकार किए हैं अर्थ और काम जीवन के लिए अनिवार्य तो हैं पर इनका समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन पर धर्म का अंकुश लगाना होगा इससे हम जीवन के लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे यह संक्षेप में वह जीवन प्रणाली है जिसे हिंदू शास्त्रों ने हमारे सामने रखा है अब प्रश्न उठता है कि अर्थ और काम की इन प्रवृत्तियों पर धर्म का अंकुश कैसे लगाया जाए अर्थ और काम की इन धाराओं को धर्म के द्वारा कैसे बांधा जाए जिस उपाय से यह कार्य साधा जाता है उसे गीता ने स्वधर्म पालन कहकर पुकारा है स्वधर्म की बात गीता में कई स्थानों पर प्राप्त होती है पर वह सबसे पहले इन विवेच्य श्लोक में आई है